अल्लाह ने इस बात के लिए इन तारों को चाहिए। वो कहाँ लिया? उस टाइम लगा रहा था। उसको बुला पास भूल हो गया। बाद में बन गया था। है है है ये ना अमृत सत्य ना ये ये है अमुच विनाशी खुद आज नी कल्याण दुर्गति गति क्या प्रदेश आज जल्दी जल्दी होली हुआ ए कितने पर है इसमें किस किसी व्यक्ति थी के है कैसे हैं बता सकते ये ये हैं है तीनों इसमें पार्क कहाँ का रूप है न दोनों यहाँ दोनों विनाशा और सचिदेव लगाइए पार्क है न विद्यते कल्याणकृत अमूत्र नमूत्र गच्छति तस् विद्य कल्याणकृत कल्याण कसि दुर्गति गच्छति लगाइए कल्याण कचिथ दुर्गति गति्य पार्थ नई नमूत्र तरह विनाशा विद्यते तस्थ पार्थ ऐसा करना पार्थ नो भ्रष्ट आया था ना योग भ्रष्ट क्या है जिसने दीर्घ काल तक योग साधना की ध्यान योग किया अंतिम समय उसका चित्र विचलित हो गया मृत्यु काल में किसी कारण से उसको परमात्मा शक्ति स्मृति नहीं वो योग दृष्टि लेना है जिसे जी ध्यान योग छोड़ दे तो वो योग आने दृष्टि है ना ध्यान योग तो योग तो जीते नहीं कहा गया जीवन कल्याण कर रहा है अंतिम दृष्टि नहीं आता है वह योग दृष्टि यहाँ हाँ वही है ना अंतिम समय में अंतिम समय का ही तो है इसमें वास्तव में है यहाँ पर अंतकालय अंत कालिमान है ना? काल में हाँ। अब लगाइए ये देखना हे पार्थ से, से लेना योग का हे पार्थ योग भ्रष्ट का न तो इसमें ना तो इस लोक में ना तो इस लोक में और ना तो परलोक में ही विनाश होता ना तो इस्लोक में और न परलोक में ही विनाश होता है किसका योग, है। योग का न तो इस लोक में और न ही परलोक में विनाश होता है अब ध्यान देना आत्मा का तो विनाश कभी नहीं होता है न तो यहाँ पर विनाश का क्या मतलब है कहते हैं कि पूर्व अपे की अपेक्षा हीन जन्म की प्राप्ति विनाश है मनुष्य है मर कर करके सुबह बन गया जानवर बन गया तो क्या हो गया दिखा? बताते हैं पूर्व की अपेक्षा हिमजन्या की प्राप्ति ही यहाँ पर है तो कभी को प्राप्त नहीं करता है साधन किया है किसी कारण हो सकती क्या योग का फल वो समय ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता पर उसका क्या है निम्न योगी में जाएगा। तो, तो इस लोक में और न ही में उसका विनाश होता है लग करते क्योंकि हितात क्योंकि हे ता श्री किसको कह रहे हैं अर्जुन को क्योंकि हे ही कल्याण न गि कल्याण करते शुभ कर्म कृत शुभ कर्म करने वाला विहित कर्म करने वाला क्योंकि विहित कर्म करने वाला कच्चित कोई मनुष्य विहित कर्म करने वाला कोई व्यक्ति दुर्गति न गची दुर्गति को प्राप्त नहीं होता शुभ कर्म क्योंकि हे शुभ कर्म करने वाला कोई व्यक्ति दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है तो तो ध्यान करने वाला इसकी भी दुर्गति नहीं होती है शंका किया जाना की छुन हुए नष्ट तो नहीं हो जाता है तो नष्ट नहीं होता है, है। लगाएंगे भाषण में हे पात्र नापी न अमुत्र अमूत्र से क्या लेना है प्रश्न रूपी वह प्रश्नीलोके और परलोक में न इस्लोक में और न ही परलोक में या न लोक में अथवा न ही परलोक में वह यहाँ में लो और न ही परलोक में उसका विनाश होता है ठीक है यहाँ पर ध्यान देंगे न ना अस्ना विनाश नहीं होता है नाश नहीं होता है इसका क्या नाशु नाम नाता न नास अस्नाश नहीं होता है इसका बताते हैं पूर्व की अपेक्षा हिमजन की प्राप्ति पूर्व की अपेक्षा हिमजन की प्राप्ति पूर्व की अपेक्षा हिंग जन्म की प्राप्ति यहाँ पर नाश है ना क्या है हाँ न अति नासा नाम की नास नहीं होता है इसको समझाते हैं और पूर्व की अपेक्षा हिंग जन्म की प्राप्ति यहाँ पर नाश है नाश क्या है पूर्व की अपेक्षा प्राप्ति अच्छा या एक मिनट ऐसा लगाएंगे पंक्ति पे विद्यते है ना विद्यते अच्छा न न तो पहले ही लगा दिया ना मतलब सन उसको नोड़ू में ना हाँ ये बढ़िया इसमें अस्ति है है ना बाद है ना के के बाद बाद गीता अर्धविम वहाँ चाहिए ना अस्ति के बाद, बाद विराम तो तो तो का कोई पालन ही नहीं है विराम वहाँ पे रखा कार्य विराम आएगा अस्थि के बाद आएगा ठीक है हाँ हाँ अब पहले वाला लगा दिया है ना दिया विनाश नहीं है उसका विनाश हाँ तस्वीर विनाशा ना अस्थि उसका विनाश नहीं है विनाश उसे है, है? तो नासो नाम ना किसे कहते हैं सूर्य की अपेक्षा ही जन्म की प्राप्ति नाक कहलाता है लग गया नाशो नाम पूर्व अपेक्षा हिन जन्म की प्राप्ति नाश कहलाता है सहयोग नाश हुआ नाश योग भ्रष्ट का नहीं होता है अपेक्षा हिंद को प्राप्त नहीं करता है क्यों ही करते क्योंकि कल्याणकृत का तो शुभ कृत शुभ कर्म करने वाला कचित कोई साधक शुभ कर्म करने वाला कोई साधक दुर्गतिम कर गतिम गाप्त करता है लगाएंगे तात कहते हैं सनोती थी ताँत सनोती थी तनोती करके विस्तार करके करोती है तो, तो कैसा विस्तार हो किसका आत्मानम पुत्र रूप से अपना पुत्र रूप से विस्तार करता है अपना पुत्र रूप से अपना विस्तार करता है वृक्ष का विस्तार कैसे होता है वृक्ष की शाखाएं हो गई है उसमें क्या है पुष्प आ गए फल आ गए तो विस्तार होता है तो मनुष्य अपना क्या पुत्र रूप से अपना विस्तार कर देता है अब विस्तार तो देखो लेकर दे सब होते है ना देह संबंध भी पुत्र होते देह संबंध होते देह संबंध से सब विस्तार है तनोटी आत्मानम कर अपना स्वयं का अपना पुत्र रूप से विस्तार करता है ना तनोट की तरफ विस्तार करता है इसलिए तक कहलाता है तो अपना पुत्र रूप से विस्तार करता है पुत्र रूप से विस्तार कौन करता है सीधा अपना पुत्र रूप से विस्तार करता है इसलिए पिता कहा जाता है लेकिन <ुणारी> अपना पुत्र रूप से विस्तार करता है इसलिए पिता साथ कहा जाता है अब ध्यान देना पिता क्या लिखा है पिता एवं पुत्र मतलब पिता ही पुत्र रूप से होता है पिता ही पुत्र रूप से पिता ही पुत्र रूप से होता है इसको वैसा समझेंगे जैसे मिट्टी ही घट रूप में होती है मिट्टी क्या होती है ये तो जानते है ना तंतु ही पट रूप में होता है तो पिता ही पुत्र रूप में होता है इसलिए कहा जाता है कि पिता का देह ही पुत्र के देह रूप में आता है पिता पिता से देह से ही तो व्यव होता है माता के देह से ही दृ होता है तो देह से ही देह की उत्पत्ति है देह से ही देख उत्पत्ति है मतलब वे पिता ही पुत्र में आता है मतलब पिता का दे ही पुत्र पिता पिता से दे से के दे रूप में आता है मतई सुनू पिता का देह पुत्र के दे रूप में आता है इसलिए क्या बोला पिता ही पुत्र उत्पन्न होता है क्या लिखा है पिता पुत्र इसका क्या दुआ? पिता पुत्र उससे उत्पन्न होता है ऐसा क्यों पाठ है की पिता के द्वारा ही पुत्र उत्पन्न होता है नहीं वो बनेगा नहीं है दिया है बड़ा दिया पाठ उसमें पहले ये लगा लो लोको देखते हैं, पहले लगा ये लगाइए गीता क्योंकि गीता ब्रंत वाला पार्ट इससे भी का मिलता है उसको भी बाद में देख लेंगे अब ये पंक्ति लगाइए की पिता एवं पिता ही पुत्र रूप में होता है पिता ही पुत्र रूप में उत्पन्न होता है मतलब क्या है पिता का व्य पुत्र रूप में उत्पन्न होता है इसलिए क्या कह दिया पिता रूप में उत्पन्न होता है इसलिए पुत्र भी साज कहा जाता है इसलिए पुत्र भी ठीक है इसलिए पुत्र भी पिता ही पुत्र रूप में उत्पन्न होता है तो पिता को क्या कहा जाता है साथ क्यूँकी पिता क्या करता है अपने अपना पुत्र रूप से विस्तार करता है तो साथ किसे कहेंगे पिता को और पिता ही पुत्र रूप में उत्पन्न होता है तो साथ किसे कहा जाएगा कौन उत्पन्न होता है पुत्र रूप में हाँ अच्छा ठीक है ठीक है वो का आप बोल मतलब पिता पुत्र रूप से अपना विस्तार करता है क्या था और पिता पुत्र रूप से अपना विस्तार करता है इसलिए पिता को क्या कहेंगे तांत और पिता ही पुत्र रूप से उत्पन्न होता है तो तासे कहेंगे पुत्र को आप ठीक है ना पिता ही पुत्र रूप में उत्पन्न होता है इतने कार्य इसलिए पुत्र आप इसलिए पुत्र भी कहा जाता है इसलिए पुत्र भी ताज कहा जाता है बजे इसलिए पुत्र भी कहा जाता है आगे क्या है शिष्या भी पुत्र भी पुत्र, भी, भी पुत्र कहा जाता है शिष्य को भी पुत्र ना, शिष्य को भी पुत्र माना जाता है, भी पुत्र कहा जाता है इसलिए ऐसा ऐसा समझेंगे की शिष्य भी पुत्र कहा जाता है इसलिए शिष्य भी कहा है इसलिए शिष्य भी तो अर्जुन क्या श्री कृष्ण का शिष्य है तो शिष्य को ताक और देखता हूँ मैं आपको पता भी देखता हूँ ठीक है ठीक तो लग जाएगी तुमकी दोबारा देखना कि आत्मानम की अपना पिता अपना पुत्र रूप से विस्तार करता है इसलिए तो पिता साथ कहा जाता है पिता ही पुत्र रूप में उत्पन्न होता है इसलिए पुत्र भी ताट कहा जाता है अब शिष्या लिखा है ना तो ये भी पुत्र शिष्या को भी पुत्र कहा जाता है शिष्य को भी पुत्र इसलिए क्या जोड़ेंगे इसलिए शिष्य भी ताट कहा जाता है पाठ वो अपना अलग बड़ा पाठ अब आप बोल सकते हैं क्या कहना है अच्छा देखता हूँ पिता पितरा आगे इसमें केवल इतना ही है नही सोचते वो सनौती आत्मा नाम कृवा है ना तो उसका कर्ता जो है ना वो पिता ही हो रहा है कर रहा है, नुँ। नुँ। नुँ। है अनुवाद गीता का, उनका उनके अनुवाद कोई भरोसा नहीं क्या करते वो ही बना लो पाठ पिता ही बनाओ पाठ है ना तो जो है करता ही है कर्तरीवाच में है अच्छा या पुत्र होता है ठीक है है चलेंगे आगे आगे देखेंगे गर्चती है ना गच्छती उतार दिया है तू अस्से किम की भगवती किंतु इसे क्या होता है किसे योग किंतु योग भ्रष्ट को तू करते किंतु अस्से किम भगवती योग भ्रष्ट को क्या होता है तो देखो प्राप्ते ृता लोकान उषि शाश्वती उठिवा शास्वतीमा शुचीना श्रीमता गेहे योगभ्रष्ट अभी योगभ्रष्ट अभी अब ये आया कि मरण काल में उसका चित्त चलायमान हो गया ध्यान में उसका खंडित हो गया तो उसके बारे में बताते हैं लगाइए पूर्ण कृतान लोकान प्राप्त पूर्ण कृतान प्राप्ते शाश्वती ही समाह ही समाह उषित्वा पूर्ण कर्म करने वालों के लोगों को प्राप्त करके जो अश्व में ऐसे बड़े बड़े जो है पूर्ण कर्म करते हैं तो पूर्ण कर्म करने वाले लोगों पूर्ण कर्म करने वाले मनुष्य लोकान है ना पूर्ण कर्म करने वाले मनुष्यों के लोगों को प्राप्त करते हैं स्वर्गा के लोग ऊपर के लोग जो है ना स्वर्गलोक महारोक तथोलोक जो ऊपर के लोग है ये पूर्ण कर्म करने वाले मनुष्यों के लोगों को प्राप्त करते है शास्वती का महा उसी शासवती का अर्थ है और समक अर्थ वस्त उस कर निवास करके उनमें बहुत वर्ष निवास करके उनमें शाश्वती कर वास में शासवतीकर सदा निवास करके पर सदा निवास नहीं होगा क्योंकि फिर बाद में आना है ना तो दिर्घ काल तक उनमें निवास करते है शास्वतीकर दिव्य काल मतलब सरस्वती कर समझे क्या खोला बहुत समाकर्ष वर्ष बहुत वर्ष उनमें निवास करके शाश्वती कर शाश्वती कर क्या बोला? बहुत वर्ष उनमें निवास करके उस निवास करके और फिर क्या होगा के जाए थे सुची नाम करते पवित्र पवित्र श्रीमानों के घर में योग भ्रष्ट उत्पन्न होता है श्रीमान है श्रीमान है धन धान्य से संपन्न है लेकिन कैसे है, है पवित्र पवित्र आत्मा है तो सबसे चढ़ वाले हैं जैसे अम्बरी अम्बरी भी थे लेकिन कैसे थे हाँ कहते मतलब कौन है जिसको भोग पदार्थ विचलित न कर सके ईश्वर का अनुसंधान करता रहे परमात्मा का भजन करता रहे का। तो के में यो होता है योग भ्रष्टा पुण्य काम लोकंतरा शास्वती समावेश सुखी नाम श्री नकाम के अभिजय से योग योग भ्रष्ट साधक पुण्य कर्म करने वाले मनुष्यों के लोगों को प्राप्त करके वहाँ दीर्घ काल तक या वहाँ बहुत वर्षों तक निवास करके पवित्र श्रीमानों के घर में जन्म लेता है पवित्र श्रीमानों के घर में जन्म लेता है लगाएंगे तो यहाँ पर योग यहाँ पर जो योग भ्रष्टाचार आया है ना तो योग भ्रष्टाचार क्या करते हैं ये योग मार्ग के प्रवृत्ता सन्यासी योग मार्ग में प्रवृत्त हुआ प्रकरण ध्यान योग का है ना ध्यान योग जो ज हुआ है उसके लिए प्रकरण है लेकिन जहाँ कोई अच्छी बात आती है वहाँ भाष्यकार से कर देते हैं सुबह देखना कोई अच्छी बात होगी उसका सन्यासी करना ध्यान योग का प्रकरण है जो भी ध्यान योग कर रहा है और देखेंगे तो उनका ये मतलब है की ध्यान योग सन्यासी भी कर है उनका नहीं कर सकता है भाष्यार भगवान का ऐसा विचार और देखेंगे आगे तो योग के प्रवृत्ता सन्यासी योग मार्ग में प्रवृत्त हुआ सन्यासी ये अर्थ कैसे लग गया तो कहते प्रकरण के सामर्थ्य हो गया सामर्थ्या प्रकरण के सामर्थ्य से योग भ्रष्टाकर्थ है योग मार्गी प्रवृत्ता सन्यासी कैसे हुआ प्रकरण के सामर्थ्य से अब लगाइए तो प्राप्त कर्थ ग्रष्ट साधक पूर्ण कर्म करने वाले मनुष्यों के लोगों में जा कर लोगों में जाकर लोगों को प्राप्त करके या उन लोगों में जा कर प्राप्त करके दत्वा अब पूर्ण कृतान साथ देखेंगे अश्वमेध आदि याद करने वाले अश्वमेध विश्वजी आदि जो है ना बड़े बड़े याद करने वाले अश्वमेधादि यज्ञ करने वालों के लोगों में क्या सत्र और उनमें उसे क्वा कर वासमन हुई निवास का हो करते निवास करते तो करते वासव निवास करके श्रास्वती कर नित्या और समाह करते, करते, करते। नित्य वर्षों तक नित्य का मतलब क्या है कि बहुत नित्या का क्या है बहुत बहुत वर्षों तक निवास करके सद भोग छये की उनके, उनके भोग का होने पर उनके भोग का क्षय होने पर जब भोग क्षूण हो जाएगा जब पूर्ण कर्मो का भोग क्षूण हो जाएगा तो उस भोग के क्षीण होने पर ऐसा लगा लेना उस भोग का क्षीण होने पर सुशी नाम का कर नाम ये शास्त्र कर्म करने वाले क्या के कर्म करने वाले श्री मताम कर विभूति मताम विभूति मताम करते ये ऐश्वर्यशाली कैसे वो ऐश्वर्यशाली जो धन धन्य सम्पन्न है ये ऐश्वर्यशाली श्री मानो के गेहे कर उनके घर में योग भ्रष्टि उत्पन्न होता है ठीक है अब तो उनके घर में उत्पन्न हुआ तो वो क्या है कि ये खूब होने क्या है कि साधन हो सकता है ऐसा एक ये हुआ ना अथवा अथवा करके भगवान बता योगी नाम एक अथवा योगी नाम एवं फुले भगवती धीमता एकद ही दुर्लभतरम लोके जन्म यदृशम अथवा होगा भतरम, लोके दुर्लभतर ईदृशम लगाएंगे अथवा धीम काम योगिनाम एवं कुलती अथवा योग भ्रष्ट का जन्म ये जुड़े न अथवा योग भ्रष्ट का जन्म बुद्धिमान योगियों के ही कुल में होता है बुद्धिमान योगी तो ऊपर आया था क्या था श्रीमता तो यहाँ पर भाष्यकार ने अर्थ किया है इधर नाम क्या किया है हाँ देखो दरिद्र मत किया है कि ऊपर श्री आया है अच्छा ये कैसे हैं ये योगी हैं मतलब तो निर्धन मतान बुद्धिमान निर्धन बुद्धिमान योगी निर्धन बुद्धिमान योगियों के ही कुल में उत्पन्न होता है ऐसे बहुत है कि जो बहुत अच्छे उच्च कोटि के योगी हैं, ध्यान योग करते हैं अच्छे साधक हैं, संसार की हवा उनको लगती नहीं है ऐसे लोग हैं गो में भी मिल जाते हैं लोगों से जो खाने पीने में बेचते हो कुछ नहीं रखता है अथवा निर्धन बुद्धिमान अथवा निर्धन बुद्धिमान योगियों के भी कुल में जन्म देता है ठीक है अब देखेंगे ऐसा लगाना लोके लोक में में लोक ऐसा जो जन्म है लोक में ऐसा जो जन्म है एक दुर्लभ कर्म ही या अत्यंत दुर्लभ ही है ठीक है ई कर्थ है यो यह अत्यंत दुर्लभ ही है अथवा यह अत्यंत निश्चित रूप से दुर्लभ या अत्यंत दुर्लभ है ये उसकी अपेक्षा इसको दुर्लभ बता रहे भगवान उसकी अपेक्षा इसको दुर्लभ बता रहे हैं श्रीमान के घर में जाना और योगी के घर दरिद्र योगी के घर में जाना तो दरिद्र योगी के घर में जाना दुर्लभ बताया है भगवान कह रहे हैं श्रीमान के घर में पैदा होना अच्छा नहीं गरीब के घर में पैदा होना अच्छा है जहाँ पर के आए कि की ईश्वर की आराधना होती हो और भोग पदार्थ न हो वहाँ भोग भी बहुत है श्रीमान के घर में इसी भूख पदार्थ इसलिए इसको श्रेष्ठ बताया है अच्छा वहाँ जन्म लेने और यहाँ जन्म लेने का कारण क्या हुआ भाषना अंतिम समय में जो है ना ऐसी सुख भोगने की वासना आ गई ध्यान योग से मन विस्तृत हो गया सुख भोगने की इच्छा हो गई तो फिर कहा जाएगा श्रीमान के घर में जाएगा और यदि वासना नहीं आई तो फिर क्या जाएगा? तो फिर योगियों करने वाले कुछ रहेंगे वहाँ भी साधन करेगा लेकिन वहाँ भोग इसको उत्तम बताया अपना अपना संस्कार के कारण ही जाएगा अंतिम में देख लेना हो गई उसके कारण अथवा श्रीमताम खुलाक अन्य अथवा श्रीमानों के कुल से भिन्न श्रीमानों के कुलों से कुल से अथवा श्रीमान महाराष्ट्र में क्या श्रीमंत्र कैसे नहीं होता है अथवा श्रीमानों के कुल अथवा श्रीमानों के कुल से भिन्न दरिद्र बुद्धिमान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है कैसे दरिद्र भाष्यकार दरिद्रा नाम पर जोड़ा है तो इनको ऐसा दरिद्र योगी बहुत मान्य है क्योंकि इनको कोई विश्व करने वाले भोग पदार्थ नहीं है और संग्रह कर रहे हैं बड़े भाषा के अनुसार बड़े नहीं है। योगी नाम योग दरिद्रा नाम खुले बहुत जायते करते बुद्धि मताम की बुद्धिमान निर्धन योगियों के फुल में जन्म लेता है एक सभी जन्म या कौन या दरिद्रा नाम योगी नाम खुले ये सबसे क्या लेना है निर्धन योगियों के फुल में जो जन्म है दुर्लभ चरम दुर्लभ तरम कर दुख लभ्यम की कठिनाई से प्राप्त होने वाला कठिनाई से प्राप्त होने वाला किसकी अपेक्षा पूर्व के अपेक्षा लगाइए निर्धन योगियों के कुल में जो जन्म है वो पूर्व की अपेक्षा कठिनाई से प्राप्त होने वाला है और दुर्लभ है लोके जन्म यदि श्रम कि लोक में जन्म जो ऐसा है मतलब यशुक् विशेषण वाले कुल में जो जन्म है कैसा निर्धन बुद्धिमान निर्धन बुद्धिमत्व नि तो निर्धनत्व तो योगी तो विदेश हो गए ना हाँ ऐसे आए, मनुष्य के कुल में अच्छा यशमा क्यों की देखो तम बुद्धि तत्र से देखो भाग्यकार ने योगी नाम खुले है कि उससे योगियों के कुल में पौर्कम तम बुद्धि संयोगम लगते के पूर्वेय में पूर्व संयोगम में होने वाली पूर्व में होने वाले उस बुद्धि के संबंध को प्राप्त करता है पूर्व में होने वाले उस बुद्धि के संयोग को प्राप्त करता है बुद्धि से यहाँ पे लेना परमात्म बुद्धि परमात्म विश्व बुद्धि के संबंध को प्राप्त होता है परमात्म विश्व बुद्धि के संबंध को प्राप्त होता है बुद्धि के संबंध को प्राप्त होता है कैसी बुद्धि पूर्व बुद्धि का संबंध कैसा पूर्व देह में होने वाली पूर्वेय में होने वाले बुद्धि के संबंध को प्राप्त होता है तो जैसी बुद्धि का संबंध में बुद्धि का जैसा संबंध पूर्व देह में था वैसे ही बुद्धि का संबंध अभी हो जाएगा जैसा बुद्धि का सम्बंध पूर्व देह में था ऐसी हो जाएगा वैसा बुद्धि का सम्बंध हो जाएगा तो शैविक बुद्धि थी तो अभी कैसी है परमात्मश बुद्धि तो परमात्मा बुद्धि से सम्बन्ध पूर्व वे में होने वाले परमात्मा से संबंध को प्राप्त करता है पूर्व वे में होने वाले परमात्मा के संबंध को प्राप्त करता है तो वैसी बुद्धि इसको हो जाती है पूर्व जन्म में परमात्मा का ध्यान कर रहा था तो अभी भी वो क्या करेगा परमात्मा का ध्यान करेगा तो क्या होगा देखना कुरमंडन क्या कुरुमंडन कन्म पहले कर लेना तत्रे संबुद्धि क्या, क्या और संसिद्धि के लिए सं उससे अधिक उससे लो पूर्व जन्म से अधिक प्रश्न करता है और संसिद्धि के लिए पूर्वजन्म से अधिक प्रश्न करता है उसके मन में यही भाव रहता है की यह जन्म मेरा भिखर न गिरा जाए उस तो क्या हुआ ध्यान योग मन हट गया अब सफलता नहीं हो पाई पूर्ण क्या है कि अब ये अभी नेपाल में एक दो साल पांच छह साल हुआ कोई समाधि लगाया था चौदह पंद्रह वर्ष का लड़का और नौ महीने एक ही जगह बैठा रहा बिना जुले गुले कुछ नहीं बिना युवा मेला लगा रहता था विदेशी पर्यटकों का यात्रियों का नहीं था उसके तो टीवी पर भी दिखाते थे अखबार दिखा में भी आता था बल फिर बैठा था रात में रहता था और किसी से पूर्व का संस्कार है नौ महीने के बाद लोग अखबारी कतर में उनको दिखाते थे और टीवी में सब राम वाले सब देखते थे बताते थे ऐसा बैठा तो ऐसा है तो उससे भी अधिक और संसिद्धि के लिए पूर्व जन्म की अपेक्षा अधिक प्रसन्न करता है पूरा जो है मर ना बाजी लगा देता है लेकिन ऐसा लोग होते हैं शरीर तो को प्राप्त करेंगे नहीं तो लाभ नहीं होता नहीं करते हैं शत्र योगी नाम कुले शत्र से लेना योगियों के कुल में संबुद्ध संयोगम या बुद्धिया संयोगम बुद्धि संयोगम बुद्धि से संयोग बुद्धि के साथ संयोग परमात्म से बुद्धि के साथ संयोग लगते पूर्व सौर्यह करते हैं पूर्वस्मिन तो पूर्व भवन सौरदिकम की पूर्व ग्रह में होने वाली पूर्व ग्रह में होने वाली बुद्धि को क्या कहते हैं देते है प्रश्न करोती मतलब पूर्णकृत तथा कर्त है तस्मात् तस्मात् क्या लेना है पूर्वात संस्काराथ पूर्णकृत संस्कार के बल से पूर्वकृत संस्कार के बल से भूयाकर्थ गोचरम पूर्व पूर्वकृत संस्कार के बल से उससे भी अधिक पूर्व संस्कार के बल से उससे भी अधिक दो संसि कर लिए यता है गुरु मंडल लग जाएगा पूर्वकृत संस्कार की बल से तथा कथ किया है पूर्व पूर्वकृत संस्कार के बल, और बल से और अधिक यत्न करता है वो उसके संस्कारों का बल है और ज्यादा करेगा प्रश्न में ये जो जिनको बचपन से साधना करके कुछ लोग सिद्ध हो जाते हैं गुरु की आवश्यकता किसी को नहीं पड़ती है तो उसका बिना बता दिया है उसकी गाड़ी चल जाती है उसकी गाड़ी चल जाती है ऐसे ही नहीं तो कोई आर्म में सिखा देगा उससे भी काम मिल जाएगा उस सकता है नीचे नहीं होगा पूर्व पूर्वेय पूर्व में होने वाली बुद्धि के साथ पूर्व में होने वाली बुद्धि का संयोग कैसे होता है पूर्व में होने वाली बुद्धि का संयोग कब अगले जन्म में पूर्व पूर्वेय में होने वाली बुद्धि का संयोग अगले जन्म में कैसे होता है पूर्व देह में होने वाली बुद्धि का संयोग अगले जन्म में कैसे होता है सद पर कहा जाता है पूर्वाभ्या जिज्ञासु जिज्ञाप योग शब्द्रह्म अभी वर्त है पूर्वाभ्यास तेनाते ही अवसर अभ्यास तेनाते ही अवसर अति सह जिज्ञासु अ जिज्ञासु अगर शब्दब्रह्म अभी वर्तते हृदय सेन सेन सेन अवसा अवसा सह अति भ्यासें अव तेन अच्छा पूर्वाभ्यास अवसर अच्छी स अवसर अच्छे सेन सहा। लगा लो फिर आप में देखेंगे अभी ऐसा लगाएंगे तेन पूर्वाभ्यास उस पूर्वाभ्यास से द्वारा ही या उस पूर्वाभ्यास से ही पूर्व पूर्वाभ्यास समझते हैं पूर्ण में किया गया ध्यान ध्यान पूर्ण पूर्ण किया गया का अभ्यास अभ्यास तो किए गए योग से ही वह स्पर्ग होने पर भी होने पर भी खींच लिया जाता है वह स्वर्गस होने पर भी खींच लिया जाता है किस और खींच लिया जाता है ध्यान योग की ओर खींच लिया जाता है किसके किसके कारण पूर्वों में किए गए योगाभ्यास के द्वारा या पूर्व जन में योगाभ्यास के द्वारा वह कर्गत होने पर भी ध्यान योग की ओर ठीक किया जाता है कि ऐसे व्यक्ति का ध्यान योग सहज होता है ठीक है मैं बताऊंगा आप ये लगा दो शब्द योग जिज्ञासु अभी योग का जिज्ञासु भी ध्यान योग का जिज्ञासु भी शब्द ब्रह्मा की से यहाँ शब्द ब्रह्म कार्य किया भास्क में वेदोप्य कर्मानुष्ठान फलम देख लेना भास् में आगे अगले है ब्रह्म करते हैं के वेद करुष्ठान फलम वेद में कहे गए कर्मानुष्ठान का फल वेद में कहे गए कर्मानुष्ठान का फल क्या स्वर्ग की प्राप्ति है स्वर्गाधी सुखों की प्राप्ति की प्राप्ति धर्म अधिकार की प्राप्ति है तो स्वर्गी की प्राप्ति देना की योग का जिज्ञासु भी वेदो के कर्मानुष्ठान के स्थल का अतिक्रमण कर जाता है स्वरूप का अतिक्रमण कर जाता है तो जब दिव्यासु अतिक्रमण कर जाता है तो ध्यान योग का लगाइए यह पूर्व जन्मनी कृषि जो पूर्व जन्म में किया गया अभ्यास है जो पूर्व जन्मे किया गया योग का अभ्यास है किसका भ्यास है यह पूर्व जन्मनी कृष्ण ध्यान योगक अभ्यासा पूर्व जन्म में किया गया जो ध्यान योग का अभ्यास है उसे क्या कहेंगे पूर्वाभ्यास पूर्वाभ्या तो बलवता है ना कि बलवान ध्यान योग के अभ्यास के अभ्यास द्वारा बलवान है ध्यान योग के के अभ्यास द्वारा ही मतलब लिया जाता है होने पर भी पराधीन होने पर भी कौन सा योग रहता अच्छा अब देखना क्योंकि तो स अभ्यास पूर्वाभ्यासन का विशेषण है कि ए, की बलवान पूर्वन्मे लिए अभ्यास के द्वारा मैं देख रहा हूँ जी कन्मय कहाँ करूँ ये सोचता हूँ से चलो लगा लो पूरा चलिए क्षण कर्म कथा ये कब बता रहे हैं कि बताए ना कि पूर्ण धन में किए के द्वारा वो ध्यान योग की ओर खींच लिया जाता है हैं? तो कब खींच लिया जाता है तो बताते हैं चेत कर् यदि चेत का क्या यदि योगाभ्यास संस्काराद बलवत्तरम अधर्म अधर्मादि लक्षणम कर्म न कृतम योगाभ्यास संस्काराध बलवत्तरम अधर्म आदि लक्षण न्यास के संस्कारों की अपेक्षा बलवान अधर्म आदि नहीं किया योगा के संस्कार जितने हैं उससे बलवान यदि अधर्म उसने किया होगा सूर्य जन्म में तो किसके संस्कार खेलेंगे उसको यदि योगा योगाभ्यास के जितने संस्कार हैं यदि उससे अधिक अधर्म उसने किया होगा तो फिर संस्कार खींचेंगे हाँ तो ध्यान योग की ओर नहीं जा पाएगा तो वही बात है यदि योगाभ्यास के संस्कारों की अपेक्षा अधिक बलवान अधर्मवादी रूप कर्म नहीं किया है अधर्मवादी रूप कर्म नहीं किया है, है तब, कदा तब करोगाभ्यास जन्म संस्कारों के द्वारा ध्यान योग की ओर खींचा जाता है, है? तब योगा योगाभ्यास जन संस्कारों के द्वारा ध्यान योग की ओर खींचा जाता है मनुष्य में अच्छे बीरे दोनों प्रकार के संस्कार होते हैं तभी मन दोनों तरफ पूछा जाता है दोनों तरफ खींचा जाता है तभी इधर कभी जाए। लग जाएगा तब योगा योगाभ्यास संस्कारों के द्वारा नहीं खींचा जाता है लगाइए चेन बलवत्तरा अधर्मा यदि अधिक बलवान धर्म किया है यदि अधिक बलवान अधर्म किया है पेन का उसके फिर अधिक बलवान धर्म अधिक बलवान अधर्म के द्वारा योग जन्म संस्कार भी दब ही जाते हैं योग का अर्थ है, है योगाभ्यास जन्म संस्कार योगाभ्यास जन्म संस्कार दब ही दम्ण जाते, जाते हैं वो सुख जैसे पड़े रहते दब जाएंगे अधर्म के संस्कार बलवान होंगे वही सुखेंगे अधर्म के लिए समझी लगाएंगे तू तथे तथ्य किसका क्षेत्र होने पर मतलब ये वही अधर्म का क्षेत्र होने पर है या अधर्म लक्षण कर्म का क्षय दि होने पर कह सकते है ना अच्छा कि सर किंतु अधर्म का क्षय होने पर मतलब अधर्म में के संस्कारों में क्षय होने पर ऐसा लगा लेना किंतु अधर्म के संस्कारों का क्षय होने पर योगा योगाभ्यास जन्म संस्कार अपना कार्य आरम्भ कर लेते हैं जबकि गलवार अधर्म है तो पहले अधर्म फिर और खींचेगा और बाद में जब उसके संस्कार जागृत होंगे तब वो अपना कार्य शुरू करेंगे कभी देखा कभी कभी कोई खूब काफी होता है बाद में बड़ा धर्मत्मा बन जाता है तो अच्छे संस्कार फिर काम करना शुरू करते हैं उसके तू सत है किंतु अधर्म के संस्कार का क्षय होने पर योगाभ्यास जन संस्कार स्वयं ही कार्य आरम्भ कर देते हैं दीर्घ काल स्थित तत्विनाशा न अस्थित योगाभ्यास जन संस्कारों को दीर्घ दीर्घ काल स्थे न दीर्घ काल दीर्घ तक दबे रहने पर भी ऐसा कर लेना अभी भूख था ना पूर्वेश दीर्घ काल तक दबे रहने पर भी योगाभ्यास जन्म संस्कारों का दीर्घ काल तस्त काल क्या लेना संस्कार दीर्घ काल तक रहने पर भी योगा संसारों का योगाश नहीं होता है नाश्ती अब देखेंगे योगी योग साधना का जिज्ञासु भी दग ब्रह्म का अतिक्रमण कर जाता है बैठो जिज्ञासु अभी योग इसका अर्थ बताते हैं योग के स्वरूप को जानने की इच्छा करने वाला बैठो योग के स्वरूप को जानने की इच्छा करने वाला क्या योगस्त्या योग के स्वरूप को जानने की योग स्वरूपम वास्तव में जोड़ा है और करते इच्छा जिज्ञासु अर्थ है हाँ योग के स्वरूप को जानने की इच्छा करने वाला अर्थात योग मार्ग में फिर हुआ सन्यासी योग भ्रष्ट होने पर भी तो यहाँ पर योग्या आया तो कहते हैं प्रकरण के सामर्थ प्रकरण के सामर्थ्य योग मार्ग में प्रवृत्त हुआ योग से हुआ अच्छा अच्छा यहाँ ध्यान देंगे जो योग का जिज्ञासु है ना तो जिज्ञासु से क्या लिया इन्होंने इनों, योग मार्ग में प्रवृत्त हुआ और योग से भ्रष्ट हुआ सं जो है सुग में सुमित हुआ है फिर योग से विचलित हो गया ऐसा सन्यासी लेना कर्मानुष्ठान के में कर्मान फल का अतिक्रमण कर जाएगा अतिक्रमण कर जाएगा वो भी अतिक्रमण कर जाएगा जो भ्रष्ट हो गया है तो कैसे अतिक्रमण करेगा और साधना करके कैसे करेगा किम किम तो, तो यो तन निष्ठम अभ्यास कुरुआत किम ऐसा लगा, लगायेंगे किम उच्च या योगम बुद्धवा जो योग को जानकर जो योग को जान कर तन यो योग, योग निष्ठ होकर अभ्यास करेगा यह योगम बुद्धा जो योग को जानकर योग में होकर अभ्यास करेगा तो उसके बारे में क्या कहना जब मतलब क्या है कि योग का जिज्ञासु के जिज्ञासुष का अतिक्रमण कर जाता है तो जो योग को जानकर योग में हो के कर अभ्यास करेगा उसके बारे में क्या कहना मतलब वो अतिक्रमण करेगा इसके बारे में क्या कहना और ज्यादा पसंद नहीं है थोड़ा रुपये में ये स्वर्ग पुत्र को सुन धन स्वर्ग पुत्र को है ना जो नहीं भारतीय का योग मतलब उन्होंने तो तो ये स्वार्थ किया है कि योग के स्वरूप को जानने की इच्छा इच्छा करते हुए योग के स्वरूप को जानने की इच्छा करके योग मार्ग में प्रवेश हुआ और फिर भी उससे भ्रष्ट हुआ ऐसा उन्होंने लक्षणी नहीं नहीं पहले में और इसमें अंतर है कि पहले वाला जो है ना वो क्या है कि वो भ्रष्ट होकर की साधन आरम्भ कर दिया है और ये साधन आरम्भ नहीं किया कितना में दोबारा लगाएंगे ही सिर्फ बाकी है ना तो इसको मैं ऐसे करता हूँ दोबारा देखेंगे पहले जैसा बताया था उसी लगाएंगे पूर्व पूर्वाभ्या पूर्वजन्मे किए गए ध्यान योग के अभ्यास के द्वारा ही योग वृष्ट के पर्वस होने पर भी ध्यान योग की ओर खींचा जाता है पूर्वजन्मे किए गए ध्यान योग के अभ्यास के ही योग भ्रष्ट साधक होने पर भी ध्यान योग की ओर खींचा जाता है चाहे वो परिवार वालों के पक्ष में हो किसी के पक्ष में हो पर ध्यान योग की ओर खींच जाएगा ध्यान करेगा वो किसी की नहीं माने किसी की मानेगा नहीं हो अब ही है ना ही हम दूसरी पंक्ति के साथ करते हैं जी योग जिज्ञासु अभी क्योंकि योग का जिज्ञासु भी शब्द ग्रम का अतिक्रमण कर जाता है इसलिए क्योंकि ठीक अन्वय में पंक्ति के साथ कर रहा हूँ क्योंकि योग का जिज्ञासु भी शब्द क्रम का अतिक्रमण कर जाता है इसलिए जो योग को जान करके और योग को जान करके उसमें निष्ठा रख कर अभ्यास करता है उसके बारे में कहना ही क्या है क्योंकि योग का जिज्ञासु भी देदोक्त स्थान के स्वर्गाधिकलों का अतिक्रमण कर जाता है इसलिए जो योग को जानकर उसमें निष्ठ होकर अभ्यास करता है उसके बारे में कहना ही क्या ठीक है इधर हमने कर दिया थोड़ा सा और देख सकते हैं कृता चाहिस्व श्रेय च योगिव क्रेया और योगी किस कारण से श्रेष्ठ है जनया कुब्रमन अच्छा ओम पूर्णमद पूर्णमीद्योम